रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग हिमालय पर्वतमाला की रचना और भूविज्ञान को समझने के लिए उन्होंने एक के बाद एक पर्वत शिखर पार किए वाड़िया ने उत्तर पश्चिमी हिमालय में विविध में चट्टान निर्माण के एक असामान्य क्रम की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, साथ ही उन्होंने नंगा पर्वत के स्थित पर्वतमाला में बनी घुटने के जोड़ जैसी एक अनूठी संरचना भी खोजी हिमालय के अध्ययन को पूरी तरह समर्पित वाड़िया ने अंतरहा देहरादून में हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थापित किया और उसके संस्थापक निर्देश भी रहे बाद में उनकी याद में संस्था का नाम बदलकर वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया वे राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना और गतिविधियों में गहराई से जुड़े हुए थे 1921 में वाडिया ने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज छोड़कर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक संचालक का पद संभाला उस समय उनकी उम्र मात्र 38 साल की थी और वे पहले भारतीय थे जो बिना किसी यूरोपीय डिग्री के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियुक्त हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में काम करने से उन्हें उत्तर पश्चिमी हिमालय में शोधकारी का पूरा मौका मिला और उन्होंने यहा बहुत बुनियादी काम किया आर डी ने वाड़िया के काम के बारे में लिखा वाड़िया हिमालय में जहां भी गए उन्होंने वहां शैल विज्ञान की अनसुलझी समस्याओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला वाड़िया ने भूविज्ञान संबंधी विविध विषयों पर लगभग 100 शोध पत्र और लंबे निबंध लिखे उन्नीसो में उन्होंने की एक अच्छी तरह जीवाश्म खोपड़ी खोज खोज निकाली। इस खोज के माध्यम से हिमालय के कश्मीर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चट्टान संरचना के निर्माण का काल निश्चित किया जा सका वे तांबे निकल सीसे और जस्ते के सल्फाइड के अपार भंडार खोजने में भी में भी सफल रहे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण काम करते समय वाडिया ने अपना एक वर्ष का शैक्षिक अवकाश ब्रिटिश म्यूजियम में बिताया जहां उन्होंने कश्मीर में खोजे गए रीड वाले प्राणियों के जीवाश्मों पर शोध किया इसी दौरान उन्होंने जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं में स्थित भूविज्ञान से संबंधित संस्थाओं का दौरा भी किया भारत में मृदा विज्ञान की उपेक्षा पर वाडिया ने गौर किया और अपने लेखन के माध्यम से इस संदर्भ में कुछ उपाय भी सुझाये उन्नीस में एम एस कृष्णन और पी एन मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार साइल मैप ऑफ इंडिया यानी भारत का मृदा नक्शा संकलित किया इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रकाशित किया और आगे इस प्रकार के अन्य मृदा नक्शों के लिए पद प्रशिस्त किया 1938 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से सेवानिवृत्ति के बाद वाड़िया ने श्रीलंका सरकार में खनिज वैज्ञानिक का पद संभाला उन्होंने श्रीलंका द्वीप के उत्तम भूवैज्ञानिक नक्शे तैयार करवाए तथा जल आपूर्ति बांध निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए भी अनुसंधान भी किया वाड़िया ने कोलंबो नगर का पहला भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया